रहो, रहो, रहो, रहो। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 जीरो के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए हमारे साथ अभी जैसे कि ग्लोबल सबमीट का सारा जो है बहुत सारे मेहमान शांतिवन पहुंचे हैं और कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हम लोग कराते जा रहे हैं तो अभी हमारे साथ एडवोकेट सर चौधरी हमारे साथ उपस्थित हैं उनसे बात करने वाले हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सर कैसे हैं आप बहुत अच्छा बहुत ही दी बेस्ट और वेरी वेरी भाई और ओम शांति मैं ये मेरा सेकेंड राउंड है दे दे। और दूसरी बार आया मैंने काफ़ी भ्रमण किया है इंडिया में लेकिन ये प्रिफ्रेंस इसी शांतिवन को मैंने दी है क्योंकि यहाँ विशेष शांति है और जो मुझे शांति के लिए मैं आया था वो शांति यहाँ पर मिली <laughs> और कहीं दूसरी जगह अनंत दूसरी जगह मुझे शांति नहीं मिली और मैं बहुत वैशोख बै, सम्मेलन का बहुत ही आभारी हूँ मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये डॉक्टर साहब ले करके आए इन्हीं की मेहरबानी है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया सब हम कर, इन्होंने कराया बोले बगीचा आप चलोगे <laughs> मैं बिलकुल चलूँगा और किसी कारण बस सेंटर से भावना दीदी नहीं आ पाई बता बहन जी भी हैं सेंटर पे हम हर समय वहाँ कोऑपरेट करते हैं कोई फंक्शन होता है उपस्थित तो तो होते, होते हैं और बड़ी विशेष मतलब जो लगनशीलता है हमारे अंदर कैसे भी हम ये धारणा करते हैं कैसे भी इस फंक्शन में बार बार आते, में, रहे। आते रहे तो इससे हमें संभलता हूँ अपना परिचय थोड़ा दीजिए सर आप मेरा नाम चौधरी अमर सिंह एडवोकेट एड़ौ, है मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट हाथस ब्रिज मेरा ताजपुर पड़ता है हम अच्छा और मैं जो है मेरे तीन बेटे हैं तीनों बेटे जो अधिकारी हैं पहला बेटा सी पिथौरागढ़ दूसरी उसकी मैसेज जो है वो भी उसी रैंक में है दोनों एक ही पास में पोस्टिंग है उनकी और दूसरा बेटा डीएफओ एफ ओ है जहाँ में आजकल हजारीबाग में पोस्टिंग पोस्टेड है नहीं, नहीं। और तीसरा बेटा जो बार्क में हवा में वैज्ञानिक अधिकारी है उसकी भी मैसेज जो है ऑडिट ऑफिसर है कैगे में वही मुंबई में अरे और बेटी पी और जहां भी वो जो है कमिश्नर जी कमिश्नर है <laughs> जो सारण पोस्टिंग है दोनों जी चार बच्चे हैं वे चार अधिकारी है सब मतलब जो है अरे सब आपका आशीर्वाद ऊपर वाली कृपा से चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत है। बहुत जी जी जी और मैं चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी से जो सीख मिला या जो आपने ज्ञान उठाया वहाँ पर तो उसमें से कुछ चीजें अगर आप अनुभव सुना पाए तो अच्छा है हाँ ब्रह्मा कुमारी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी और मैं वर्षा के सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ ये तो यहाँ पर एक तो मुझे बहुत अच्छी जो है शांति फर्स्ट ऑफ ऑल जो है शांति की जो है इतनी शांति मैंने कहीं नहीं मिली और काफ़ी धर्म देखे हैं किसी धर्म में इतनी शांति नहीं मिली और दूसरी स्वच्छता क्लीन एंड वेल कितनी सफाई शायद कहीं मिल नहीं सकती और विशेष मतलब जो और हमारी बहनों का तो कहना ही क्या कितना त्याग करती हैं इसमें मैंने देखा इंजीनियर डॉक्टर वकील सभी अपने पेशे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निशुल्क बिना स्वार्थ के निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और उनका बहुत ही मतलब जो है कितना बड़ा त्याग है और मैं ये, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ये आपकी संस्था ब्रह्मा कुमारी यहाँ पर इंडिया ही में नहीं काफ़ी विदेशों में सक्रिय है ऐसे करीब बिदेश, 140 विदेशों में इसकी शाखाएँ फैली है हुई हैं और यहाँ इंडिया में तो हर स्टेट में ही शाखा फैली हुई है दिन दूनी रात चौगनी जो है विकास की ओर अग्रसर है <laughs> और मैं ये मैं अपनी तरफ से शुभकामना करता हूँ आगे उससे भी आगे दिन दूनी रात चौगनी तरफ जो विकास करेगी और आगे बढ़ती रहेगी ऐसी मेरी है धन्यवाद जय ओम शांति ओम शांति एडवोकेट चौधरी सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और बहुत अच्छी बात है आपने बताया यहाँ आकर आपको एक सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है और बार बार आने का मन करता है इस शांति को पाने के लिए और ब्रह्म से जुड़कर आपने स्वच्छता सादगी का जो गुण है वो आपने सीखा और बहनों का त्याग तपस्या को भी आप देखते हैं और इसीलिए आपके अंदर जो सहोदय से जो है परमात्मा कोई प्रार्थना भी निकलती है कि सबको ऐसा ही जीवन मिले ऐसा ही अनुभव सब करे बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद आपको हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आप सुना है रेडिध वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहोते रहो मस्करा ये जिंदगी है कॉम की तुकाम तो पे लुटाएगा दुश्मन हो का सतें वन पढ़ाए तुझे हिंद आगे बढ़ मने से फिर भी तुम नटर उड़ा के दुश्मन का सत स्वे शास्त्र बाल के रात्र लेप कारण के लाये जाए जलोत लेप कार्य के तमें शास्त्र बाल के नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं सुन रहे हैं ग्लोबल सबमिट के बारे में काफ़ी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखा होगा और रेडियो पर हम लोग अपने अपने जो गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं और आपके साथ रूबरू कराते हैं तो ये अगली आवाज़ जो आप सुनने वाले हैं डॉक्टर ज्वाला सिंह जी का सुनेंगे आप भी से कनेक्टेड हैं और इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में आकर आप भी अपना अनुभव और फिर से ताज़ा कर रहे हैं तो डॉक्टर ज्वाला सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया ओम शांति प्रणाम नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूं आपका आशीर्वाद है बाबा की कृपा <laughs> है परमात्मा <तर> <laughs> का आशीर्वाद है बिल्कुल बिल्कुल और इस बार जैसे कि आप बार बार आते रहते हैं तो इस बार का ये ग्लोबल सब के बारे में आपका अनुभव क्या है सुनाइए मैं जैसे जैसे बार बार आया हूँ उतना ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और अब की बार तो मुझे उत्कृष्ट अनुभव हुआ है बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया है तमाम सेलिब्रिटीज़ गवर्नर्स और आ, मिनिस्टर सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स आए हैं ऐसी संस्था मैंने कहीं नहीं देखी ये मेरा अनुभव है इतने लंबे समय के बाद मेरे करीब 56, 7 इयर्स की एज है आ, मुझे इससे बढ़िया कहीं भी अनुभव नहीं होता है और ये अनुभव गम्य चीज़ होती हैं आदमी को जो अनुभव होता है वही इस खुशी को महसूस कर सकता है प्रसन्नता को जो उदात्त प्रसन्नता है उत्कृष्ट प्रसन्नता है <laughs> मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं एक तरह से जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ऐसे ही मेरी बैटरी जो हरी चार्ज <laughs> हो जाती है मुझे अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती है असीम है वो आनंद वो अवर्णनीय है बढ़न अतीत है और बहुत ही अच्छा लगा इतने ज्ञान के रत्न मिले कि वो मतलब संभाले नहीं जा सकते <laughs> जी जी जी डॉक्टर ज्वाला सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अनुभव साझा करने के लिए और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए आप क्या करते हैं मैं हायर एजुकेशन में प्रोफेसर हूँ टीवीएस डिग्री कॉलेज टूनला में और प्रिंसिपल भी रहा हूँ कमीशन से अपॉइंटेड यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन इलाहाबाद से अपॉइंटेड हुँ। और इस समय इंग्लिश पढ़ाता हूँ और बच्चों के जैसे हमारे लोकल बच्चे जो है इंग्लिश में ज़्यादा पारंगत नहीं हैं तो उनको मैं हिन्दी माध्यम से भी पढ़ाता हूँ और उससे मुझे एक चीज़ और मेरी प्रभावित हुई है कि मैं इंग्लिश का जो फ्लो बढ़ना चाहिए था वो हिंदी भाषी बच्चों की वजह से मेरा हिंदी का फ्लो भी बराबर बढ़ गया है <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए डॉक्टर ज्वाला सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे अनुभव सुनकर और मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं को? मेरा यही संदेश है कि यहाँ जो आत्मा के मुख्य गुण हैं अगर वो जानना है आदमी क्या है मनुष्य क्या है आत्मा क्या है सांख्य योग के बारे में जानना है सांख्य दर्शन के बारे में जानना है तो ब्रह्मा से ज़्यादा और कोई उपयुक्त स्थान नहीं है सभी के लिए निमंत्रण सभी का स्वागत सम्मान है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपने कहा कि यहाँ पर आकर जो है जीवन का सच्चा सुख जो है आपको मिल जाता है जीवन के रहस्यों को समझने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर सकते हैं जिस तरह से आप खुद इस संस्थान से काफ़ी लंबे समय से जुड़कर अपना अनुभव को साझा कर रहे हैं रिफ्रेश कर रहे हैं और अपने अनुभव को बढ़ाते जा रहे हैं तो चलिए मित्रों आज के इस सुंदर कार्यक्रम में जहाँ पर हमने चौधरी साहब को सुना एडवोकेट चौधरी जी और डॉक्टर ज्वाला सिंह को आप सब तक जो अनुभव पहुँचा है आपका मन भी कर रहा होगा कि मुझे भी इस तरह का अनुभव करना है तो मोस्ट वेलकम स्वागत है आपका ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में आइए और अपना जीवन का सत्य परिचय पाइए इन्हीं शुभ के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कर रहो खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया खुले मन से हो सागत। नहीं गैर गोए ये अपनों की दुनिया नहीं गैर गोए ये अपनों की दुनिया यहां आके जन्नत का कर लो नजारा सारा यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा ये फरिश्तों की दुनिया यहूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत नहीं का कर लो नजारा यहां के जन्नत का कर लो नजारा ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अरूपन तो हो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 दुनिया हो, नहीं ये अपनों की दुनिया। ओ, ओ यहां के जन्नत का कर लो नजारा यहां के जन्नत का कर लो नजारा ये यशूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया होता यहां सबका स्वागत नहीं दर